और भक्ति में ही स्नेह में ही पूजा जी से भजन आत्मा के गीत है मुझको मेरी मंजिल की याद दिलाते हैं भजन मेरे भटकते हुए मन को ठहराव देते हैं लेकिन मंजिल का भी तो पता ठिकाना होना चाहिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मधे यह शंकर का भजन है और इसी भजन के अंत में वो कहते हैं कि ज्ञान के बिना राह नहीं मिलती मंजिल का पता नहीं होता चाहे हजार जन्म बीत जाए मंजिल है मेरे बहुत करीब वेदों ने सभी ऋषियों ने कहा मुझको मुझको ही खोजना है वो जो मुझमें है हर है जो सर्वत्र है जिसके द्वारा सचराचर प्रकट है और जिससे निरंतर मेरे जीवन का एक एक क्षण प्रकट हो रहा यदि मुझे उसका अता पता नहीं तो तुम्हें जाऊंगा कहा, कहा खोज रहा हूं रास्ता है कहां हम सबको अपने भीतर झांकना होगा अपने से पूछना होगा आज हम बहुत सारी बातें करते हैं मेरा घर मेरा परिवार मेरे दम्ब और मिथ्याभिमान जाने क्या क्या क्या हम में हर कोई अपने से चंद सवाल पूछेगा कि इस शरीर का एक कोश भी तुझे अभी तक बनाना नहीं आया जानता है कोई तो बदला दो कोई है जो भस्मी को मट्टी को फिर से अन्न में है और वही है उसे शिशु का रूप देता है माता और पिता को कुछ भी तो नहीं आता बनाना भी नहीं वही मातृत्व को दूध से वरद करता है ये सब हम वेद में पढ़ते आ रहे हैं लेकिन क्या किसी ने अपने से पूछा अपने से पूछा कि तेरी औकात क्या है कभी सवाल किया कि जब हर सांस वो दे रहा एक एक क्षण तुम भीख में ला रहे हो जीवन के अगले क्षण का तुम्हें आता पता नहीं है ये उसी की दया कृपा से मान है सम्मान है तथाकथित समाज है संसार है परिवार है और वही आज भी तेरे जूठे भोजन को बन के शबरी का नाम रक्त में बदल रहा है तो तू किस दंभ को लेके ची रहा है क्या कभी अपनी वस्तु स्थिति नहीं पहचानोगे क्योंकि जिसने अपनी स्थिति नहीं पहचानी और जिसने उसको नहीं जाना उसके पास मंजिल कहां है वो कौन सी रास्ते पर जाएगा एक श्यार छिप के देख रहा था कि एक शेर जो था वो दुम फटकार रहा था उसने शेरनी से पूछा कि मेरी पूछ हिल रही है उसने कहा कोड़े की तरह बज रही है उसने कहा मेरी आंखें कहा अंगार उगल रही है कहा मूछे कहा वो भी तनी हुई है और वो शेर दौड़ता हुआ गया और शिकार पे झपटा और उसे वही पस्त कर दिया सियार को लगा मुझे राह मिल गई अगली रात उसने भी अपनी मांद में सियारी से कहा मेरी पूछ हिल रही है उसने कहा हाँ काप तो रही है बोला कहो कोड़े की तरह चल रही है उसने कहा अच्छा कहती हूं भाई जब डांट के कहा तो बोली कोड़े की तरह बज रही है बोले आंखें उसने कहा क्या कहूं कहा अंगार बरस रही है ऐसे बोलो बोला बोली अंगार बरस रही है और कहा मुछे कहा वो तो लटक रही है बोला नहीं कहो की तरह तनी हुई है उसने कहा की, कह, की तरह तनी हुई है वो गया और जाके शिकार पे झपटा और शिकार ने दर्द बोछा शा। उसको उससे आर भाई चित हो गए पूछता न कबीर को तो मिले सदगुरु कबीर बन गए सदगुरु और कबीर के सदगुरु स्वामी रामानंद हैं और स्वामी रामानंद क्या है सदगुरु स्वयं श्री राम है मैंने कब कहा खोजा किसी खोजा कब पाया क्या हम खोजेंगे नहीं कि हमारी राह किधर है क्या हम दूसरों की नकल ही करते रहेंगे जब शेर की नकल से ने की थी तो उसे क्या मिला नकल से अकल मिलती नहीं है उल्टा बर्बाद हो जाती है इसीलिए वेद के गुरुकुल में मैं बच्चों को गुरुकुल में वेद पढ़ा रहा हूं ये जो वेद हम पढ़ रहे हैं ये गुरुकुल की कक्षाएं हैं ग्यारह बरस के लड़के पढ़ते हैं उम्मीद करता हूं कि आप भी समझ पाते होंगे उम्र तो आपकी सबकी ग्यारह से घने ऊपर है बहुत ऊपर है आज की रिचअप बोलो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं रेवतीर् सदमात इंद्र संतो तू वजाह क्षुमंतु या भी मदेम हमारे ऋषि हैं आजीर गति सुना शे और क्या कह रहे हैं रेवतीर उननाती हुई नदियों की भांति हर जगह फूले भटकते हुए हम लोग अतृप्तियों और इच्छाओं के तांडव करते और प्रश्वासों को फुंकारते हुए देखिए असली अर्थ में बाद में आएंगे पहले जो मेरी प्रति है मैं उसको ले रहा हूं रेवती न रेवती ही रेवती माने उछलना कूदना नाचना लपटों का तांडव करना नदियों का आ, लोटना हवाओं का गतिमान होकर के पेड़ों का झूमना रेवती ही न रेवती की भांति उन नदियों की भांति उन लपटों की भांति हंकारते फूंकारते हमारे मत हमारे तम मैंने ये किया है मैं ये हूं मैं वो करता हूं और एक कोष जीवन का मुझे बनाना नहीं आता दम भी हूं कि महा अंधाधृत राष्ट्र बन बैठा हूं मैं नहीं जानता मैं न करू तो ये होगा ही नहीं अजी मेरे से हुआ नहीं हा इंद्र संतु मैं ही महान हूं तू बाजा मेरे ही द्वारा सारे यज्ञ संपन्न होते हैं ही सब करता यही गाता रहा यही जिया मैं जाने कौन सी राह कौन सा भजन कौन सा गीत कौन सी मंजिल खोजता था मैं राह यदि कोई कर रहा था तो मैं गा रहा था मैंने किया है मैं ना करूं तो यहां तो कुछ हो नहीं रेवती ही ना और याद नहीं रहा मुझे आओ फिर से इसी ऋषा में अब ऋषा मूल अर्थ पे आ रही है अब अभी तक मुझको संबोधित है अब ब्रह्म को आत्म अग्नियों को संबोधित है रेवती ही ना उन दहकती हुई अग्नियों में उन दाहकती हुई अग्नियों में सदमात मुझे श्वास और प्रश्वास देकर इस महान मानव योनि को देने वाले संतु माने होना इंद्र माने महान तू इस योनि तू माने में इस योनि में विवाजा विशेष यज्ञों के द्वारा लाने वाले तो हे आत्मा ही यज्ञ आप है तुम प्रज्वलित न हो यज्ञ ना हो तो जीवन का अगला क्षण भी तो मेरे पास नहीं जाने क्यों एंठता रहा जाने क्यों भूलता फिरा जाने क्यों अंधा हो गया मैं और मेरा गाता रहा वो सांस नदी तो सांस नहीं एक क्षण का ठहराव नहीं उंगली का एक टुकड़ा बनाना ना आया बेटा बेटी बनाए किसने मेरा कौन सा घर कैसा परिवार लेकिन मेरी अंधता देखो कि मैं उस पतंग की भांति हूं जो हवा में उड़कर इठला रही है वो सोचती है कि वो उड़ी जा रही है उसे याद नहीं कि वो एक डोरी भी है और किसी की उंगलियों के ठुंगे भी हैं तो वो हवा में उड़ रही है और जिन उंगलियों जो उंगलियां उसे उड़ा रही हैं उन्होंने ही उसे साध कर बुना भी है उसमें बांस की कमानियां लगाई हैं उसका संतुलन किया है वरना ये क्या उड़ती लेकिन उस पतंग को दंभ है मैं उड़ी जा रही हूं वही हाल हम सब का है वो न साधे तो काहे का साधु काहे की साधना कौन सदा किसने पाया पायाद कच्ची चीज को साधता है वो तो पतंग सा हवा में उड़ा देता है वो और हर पतंग को दम है कि वो अपने दम पे उड़ी जाती है क्या बात है और जिसकी ये अंधता ना गई उसका जन्म तो चला ही गया सारी पूजाओं के बाद भी तो कह रहा रेवतीहा कि हर चेष्टाओं में जीवन के कोलाहल में श्वास और प्रश्वास में उस महान को याद कर लो उस आत्मा को उस यज्ञ का ध्यान करो जो प्रज्वलित है तुम सब के अंदर में बताया था ना बाहर का हवन यज्ञ नैमितिक है मूल यज्ञ तुम्हारे भीतर है तू विवाजा और उसी की ज्योतियों में उसी की ज्योतियों से दामन भरो और हर क्षण जो उससे प्रकट हो रहा है आज उसी में डूब जाने दो क्षु मन तो और मांगो क्षमा उससे कि हे गोविंद हमें क्षमा करो हर क्षण आपने दिया आपका बनाया शरीर का एक एक कोष है आप ही प्रेरणा हो आप ही साधना हो आप ही ऊर्जा हो मैं तो केवल एक निमित्त हूं जैसे मैकेनिक के हाथ का पेचकस, क्या पेचकस को दम होगा कि वो बहुत बड़ा मैकेनिक हो गया नारायण आप हो यदि ये विनम्रता नहीं ये भाव नहीं तो दंब मेरा मेरे सर्वनाश का कारण होगा चाहे वो मठाधीश हो चाहे वो कोई हो सत्य क्या है कि वे ही करते हैं या फिर मदेन, या अभी मदेम कि मुझे उस आत्मा को सब कुछ मान के जीना है अथवा कोरे दंभ को बोलो और अब इस ऋषा में कह रहा है ऋषि किन मद मदाती हुई ब्रह्म ज्वालाओं में जिनसे तू प्रकट हो रहा है एक एक क्षण मिल रहा है आज भी नम्रता से क्यू बन तो अपने सब मद को दंभ को हर सत्य और अज्ञान को बाहर जला दे और स्वयं अंतर में यज्ञ हो जा एक विचित्र बात है एक व्यक्ति सड़क पर दौड़ रहा था कहा देखो मैं सबसे तेज भाग रहा हूं वाकई भाग रहा था तो बोले ये बताओ मैं अपनी मंजिल पे कब पहुंचूंगा तो पूछा तुम्हारी मंजिल है कहाँ कहना यही तो पता नहीं तो का फिर यही मिलेगा भागता रहे गाते रहो भजन भजन गाए नहीं जिए जाते हैं जब दिखती है मंजिल सामने तो झूम के गाता है अंतर मेरा, क्योंकि राह गीत बन जाए संगीत बन जाए मंजिल आसान हो जाए राह भी मिले मंजिल भी मिले और हर क्षण का अमृत आनंद भी मिले ये भाव है भक्ति रस का ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती है ये जगद्गुरु आदि शंकराचार्य के इस भजन में भी कहा है और सभी सदग्रंथों में कहा गया है और ज्ञान लेना है मुझको दुनिया का नहीं अपना हु एम आई कौन हूं मैं वो बूढ़े की राख फिर कैसे अन्न बने अन्न से मैं बालक क्यों कर बना और वो कौन है जो मेरे भीतर एक एक सांस एक एक क्षण चला रहा है हमने चारों वेदों में उसे ही यज्ञ कहा है जीवन क्या है एक जलता हुआ दाहकता हुआ यज्ञ कुंड है भोजन उसी में जाता है और वो ब्रह्म ज्वालाएं बन के नौ माताएं उसे यज्ञ करती हैं मेरे अंदर में उस दहकती हुई भट्टी को मैं जान नहीं पाता दुनिया तो जान लेता हूं अपने को ही नहीं जान पाता इसलिए हर जगह हर किसी का ड़ा और श्राप बन जिया करता मेरे भीतर ताजा है जिससे वाणी है बुद्धि है विवेक है आवाज़ है मुझे उसी यज्ञ को पहचानना है और उसी को मैंने ब्रह्म सूत्र में पढ़ाया ब्रह्म सूत्र को ले आज का कहा अत्ताह अत्ताह चराचर ग्रहणाथ वैसे मैं नहीं जानता कि बहुत से भाषिकारों ने अत्ता भोजन लगा लिया है जबकि अध धातु से भोजन होता है अत्ता से नहीं होता है ये अति प्राचीन वैदिक कालीन शब्द है अत्ता अतः अत्ता, अत्ता शब्द है हाँ न ले लीजिएगा अता माने इस बात ही होता है अत्ता है ना? जो ता है ना उसके ऊपर एक मात्राओ लगती है जैसे कुत्ते पे अलग कुत्ता है ना और कुत्ता माने हो जाएगा कहाँ और कुत्ता माने श्वान हो जाएगा तो अत्ता शहचाने अत्ता कहते हैं जगत माता जगत जननी को जो हम सबको उत्पन्न करती है अत्ता भाषा में प्राचीन काल में आदि प्राचीन काल में अत्ता माँ भी कहते थे वैदिक संस्कृत में कहा जाता है सास को भी अत्ता कहते हैं ये बहुत पुराने शब्द है। हैं भाषिकारों को कहाँ मिले होंगे अत्ता चराचर ग्रहणा ये ब्रह्म ज्वाला ही अत्ता जगत माता है जो हम सब में प्रज्वलित है और यही सचराचर को अपने में चराचर को ग्रहण करके पुनः पुनः जीवंत उत्पन्न करती है इस सत्य को पाना है हमें और पिछलिया सूत्र भी इसके साथ जोड़ ले संभोग प्राप्ति रीति चिन्ह वैशेष्या कि के केवल भोगादिकों के लिए जीना यही मनुष्य की योनि है ये असत्य है ये पाप है ये झूठ है इसमें कोई विशेषता नहीं है विशेषता है अतः चराचर ग्रहणात् सचराचर जिस माता के जिस यज्ञ की अग्नियों के द्वारा उत्पन्न होता है जिसके द्वारा मैं हूं एक एक क्षण है उसी में जाकर के मेरे को मंजिल और राह मिलेगी इसलिए भीतर को कुआ उन ब्रह्म ज्वालाओं को जो आज भी जगत जननी सर्वव्यापी हैं और जो आज भी यज्ञ के द्वारा जीवन का हरक्षण प्रदान कर रही हैं, संभवों की प्राप्ति में ही जीवन की इति है ये असत्य है लोभी हो करके दूसरों को ठग मत ये अंधता तेरा ही विनाश कर जाएगी उस मनोरम के सौंदर्य और माधुरी में आ और अकेला सदगुरु है सदगुरु एक ही होता है और वो तेरा अंतरात्मा है जिसे पहले ऋषि में भी दूसरे ऋषि में भी और इस ऋषि में भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है यही आचार्य है यही दीक्षा गुरु है यही चक्ष है शरीर अथवा व्यक्ति गुरु नहीं होते उनके भीतर बैठा हुआ आत्मा वो यज्ञ है वही सदगुरु होता है हम बजाए उस तत्व को जानने के हम व्यक्तियों के पीछे भागने लगते हैं और फिर हम वो भी दम्ब करते हैं तो हम भी दम्ब ले आते हैं सोचते हैं हमारे भी चार चे ठाई चेले हो जाएं फॉलोअर हो जाएं तो बड़ा मजा आ जाए और यहीं से सबका भटकना शुरू हो जाता है सदगुरु में भी जो सदगुरु है वो अंतर आत्मा है वो यज्ञ है जो उसका अमृत ज्ञान है जैसे रामलीला के मंच पे खड़े बालक को हम श्री राम ही कहते हैं अगर उसका नाम फतेचंद है तो हम अरे फतुआ तो नहीं कहेंगे उसको कहेंगे ना सरकार खड़े है शोभा विराज रही है मालूम है इसे सब फत्तू कहते हैं लेकिन अभी तो वो नारायण का रूप है श्री राम है तो उसी प्रकार आपका भाव किसी भी संत के प्रति है तो वो संत के प्रति नहीं उसी आत्मा गोविंद के प्रति है जो घट घट खट खटखटवासी जगत रूपी नाट्यशाला का निमित्त रूप हम हो सकते हैं लेकिन गुरु तो आपके अंदर में विराजते हैं यही सदगुरु का सत्य कशतोरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए इसीलिए सनातन धर्म में वेदों को ही सर्वोपरि माना गया क्योंकि ये मेरे अंतर की खुली आँख है और सारे संत मनीषी जन अपने को सचराचर का सेवक मानते रहे नारायण परमेश्वर आत्मा वो मालिक है हम उसी के बनाए माली है सचराचर को राह दिखाएंगे सबकी सेवा करेंगे पिता के निमित्त ही चाहिए और इसीलिए यज्ञोपवीत के साथ मैंने सबसे पहले तुम्हें मंत्र दिया गायत्री मंत्र में कहा तत्सवित ऐसे सविता स्वरूप आत्मा का मैं वरण करता हूं गुरु कहू तो पति कहू तो पिता कहूं तो तत्सवितु वो सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा ही मेरा सर्वस्व है पूर्णता यही आती गुरुकुल में छोटे बच्चे हैं भोले हैं उनको उनके गुरु हम अवश्य बनते हैं क्योंकि तो उनके इस कोमल अमृत भाव को हम ही तो संजो सकते हैं और फिर उसको चारों वेदों का ज्ञान कराते हैं ग्यारहवें वर्ष आता है बारह चौदह वर्ष में जब हो जाता जाने लगता है तो हम अंतिम उपदेश में उससे कहते हैं कि तेरे गुरु भाव को मैंने ग्रहण किया था अब उसको रहस्य बताते हैं और चारों वेदों में हमने तुम्हें बताया है कि आत्मा ही तुम्हारा गुरु है और फिर भी हम गुरु बने तुम्हारे क्योंकि वो कोमल भोले क्षण थे और इस अमृत भाव को मैला नहीं होने देना था इसलिए हम तुम्हारे गुरु बने हैं लेकिन बालक आज जब तुम हमसे दक्ष पारंगत होकर विद्या ग्रहण करके जा रहे हो तो हम तुम्हें गुरु ऋण और गुरु भाव जो दोनों मेरे प्रति है उससे हम तुम्हें मुक्त करते हैं स्वतंत्र होते हैं और तुम्हारा अंतरात्मा ही तुम्हारा गुरु है हम तो केवल निमित्त थे अब असली के पास जाओ जैसे ये शरीर निमित्त है जीव निमित्त है उसे तो एक बनाना नहीं आता असली वो आत्मा है जो आज भी भोजन को रक्त में बदल रहा है बनके शबरी का राम तो निमित्त जगत को निमित्त भाव से ग्रहण करते हुए स्वजगत में आत्मजगत में कृष्ण जगत में जाओ भीतर जाओ इससे पहले कि देर बहुत हो जाए अपनी आत्मा गुरु के साथ बन जाओ सदगुरु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है हम तो निमित्त हैं तुम्हें तुम्हारे अंतर से जोड़ने वाले हैं जाओ अपने भीतर झुक जाओ यदि देर हो गई तो यात्रा भटक जाएगी इसी को हम भगवान राम की कथा में पढ़ते चले आ रहे हैं कि जैसा कि हमने जाना कि गुरुकुल में भगवान राम की और कृष्ण की कथाओं के साथ हम वेद पढ़ाते हैं श्रीमद भगवद गीता भी उसी महा महा का अंग है महाभारत महाकाव्य पढ़ाते हैं अब उसमें भी हम पहले भी पढ़ाए हैं और श्री राम कथा के बाद पुनः उसी को लेंगे फिर से क्योंकि गुरुकुल शिक्षा में का वो व्यापक सूत्र है मुझसे लोग पूछते हैं कि गीता में भगवान ने ऐसा कहा वैसा कहा क्यों कहा ये क्यों कहा तो मुझे लगता है कि जो वस्तु स्थिति नहीं जानते वो कितने भटकते हैं श्रीमद् भगवद गीता में दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित जीव अर्थात आप सब अर्जुन हैं। आपका शरीर ही रथ है और घटघट वासी अजर अमर अविनाशी आत्मा श्री कृष्ण गांधी है एक तरफ वो ऐतिहासिक युद्ध है जो आज से लगभग छह से सात हजार वर्ष पूर्व लड़ा गया दूसरी ओर गुरुकुल में उसी युद्ध को इतिहास को अध्यात्म में हर बालक के जीवन में ढालकर मैंने खड़ा किया है और ये गीता श्रीमद भगवद गीता गुरुकुल की किताब है तो बुद्धि और आत्मा के वार्तालाप को मैंने श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में मार रखा है अब मंच पे यदि मैं नाटक दिखाऊं तो मुझे जीव रूप एक लड़का अर्जुन बनाना ही पड़ेगा और आत्मा का प्रतीक एक लड़के को श्री कृष्ण बनाना पड़ेगा तो बहुत से कहते हैं इसमें भगवान तो बड़ी दम्भ की बात कर रहे हैं कुछ कहते हैं उन्होंने ये क्यों कहा अरे भाई तुम्हारा तुम्हारी अंतर आत्मा से जो वार्तालाप है वही श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है उसे ही जगत में परसानी फाई करके व्यक्तियों के रूप में देखकर तुम कभी गीता नहीं पढ़ सकते तुम कभी इसका रहस्य नहीं पा सकते इसे बहुत अच्छे से समझना होगा तो मानस में हमने जाना सप्तीपति दशानन रावण है और रावण में हमने जाना कि तीन रूप हैं सबसे पहले पुलस्थ है पुलस्थ कहते हैं जो तीव्रता से इधर उधर भागता रहे हमेशा एक्शन मोशन में रहे हमारा भागता हुआ मन जब पुलस्थ हो जाता है तो अगली अवस्था होती है विश्रवाह पुलस्थ के ही बेटे हैं और उनका नाम क्या है विश्रवा है और इसी विश्रवस के अगली तीन अवस्थाएं हैं रावण कुंभकर्ण और विभिषण रावण हमने जाना इति रावण रव माने होता है शूर करना कलरव कौरव हवण हाँ। तो जो दूसरों को पीड़ा दे रुलाए चीतकार करे चिल्लाए जिस जहां दम्ब की मिथ्या विमान के शो. कुंभ माने घड़ा और कर्ण माने कान घड़े के जैसे कान है भजन गाते रहे उम्र भर सत्संग सुनते रहे बचपन से बुढ़ापे तक और वासनाओं की नींद नहीं खुली कुंभकर्ण आज भी सोया हुआ है इस स्थिति को हमने कहा कुंभकर्ण लेकिन उसमें तीसरी एक अवस्था विभीषण भी है जिसने जगत की भीषणताओं से अपने को विरत किया और वो भी विश्रवा अर्थात नहीं सुनता आप विषय वासनाओं की एक नारायण का भक्त है दो अवस्था पता नहीं हम पहली दो में ही क्यों भागते रहते हैं और उसी में चौधरी बनना चाहते हैं जबकि सच क्या है कि एक क्षणबद्ध जीवन का जब हम नहीं बना पाए तो हमारी औकात क्या है लखपति हैं तो करोड़पति हैं तो धन्ना सेठ है तो बड़े स्वामी हैं तो हैं तो वही और जिसने इस विनम्रता को नहीं लिया उसने कभी भक्ति नहीं पाई है उसे कभी भक्ति नहीं मिली विनम्रता के बिना कोई भक्त नहीं बनता दूसरों से डाह करने वाले अथवा वाली डाह से डायन तो हो सकती है भक्ति नहीं सीख सकती हां ड दा किया डायन भाई किसी के भी प्रति अब वो लाख सोचे कि उसने बड़ी पूजा कर रखी है वो तो गोपाल की भक्त है वो तो राम की भक्त है वो तो मां जगदम्बा की भक्त है ना जब तक डाह नहीं गया वो सिर्फ एक ही भाव में है डायन भाव में आदमी है तो औरत है ड से ही डायन बना है और वैकुंठ भी ऐसे ही बना है जिसने सारी कुंठाएं त्यागी विभीषण हुआ विगत हो गया कुंठाओं से जो वैकुंठ जिया वो वैकुंठ रहा वो वैकुंठ पाया उसने सनातन धर्म ने किसी काल्पनिक भगवान की बात नहीं की है गुरुकुल में हमने बच्चों को उनके जीवन के अक्षर पढ़ाने के लिए जैसे आज भी आप पढ़ाते हो कबूतर से का खरगोश से खा गऊ से गा तो हमने भी प्रतीकों का माध्यम लिया उसे उसकी अंतरात्मा को पढ़ाने के लिए उस सत्य को पढ़ाने के लिए जो उसके जीवन की मंजिल है अनंत की यात्रा है और नित्य में ठहराव है उसका तो इस प्रकार ये एक रावण पक्ष है और एक अवध है जब मन दशानंद बनता है तो तन लंका हो जाता है सोने को खोजने लगता है सोने की लंका बन जाता है और विषयों में जीव सोया ही रहता है मन दशानंद तो तन लंका मन दशरथ तो तन अवध जिसका कोई वध ना कर सके और अब देखो हम फिर कथा में आते हैं ये पात्रों का परिचय है कि रावण ने जब सुना तो वो मारीच के पास आए हा पात्रों का केवल परिचय दे रहे हैं कि गुरुकुल में हम इन लीला कथाओं हम इन्हें लीला अर्थात नाटक क्यों कहते हैं कि नाटकीय ढंग से हर बालक को उसके जीवन की संपूर्णता भव्यता राह मंजिल सब कुछ दिखा देना क्योंकि सनातन धर्म में ईश्वर को भजने की कोई परंपरा नहीं है हम बच्चों से ईश्वर इसलिए नहीं भजाते कि वो खाली भजन गाएं हम तो ईश्वर बनाते हैं कि वो ऐसे धरती के ईश्वर बने कि धरती उनकी सेवाओं से स्वर्ग हो जाए ढपोर शंख नहीं बनाते हैं कि खाली गाते रहें, बनाते हैं कि वो राम के जैसे सुंदर हो उनमें शील हो उनमें विनम्रता हो उनमें दया हो सबकी सेवा का भाव हो जो सबके सुख को देने वाले हों और जिनके तप से उनके रूप भी नैना भी राम हो कि कोई भी थकी आंख जो उनके चेहरे पर आए सहज ही शांत हो जाए हम राम भजाते नहीं राम बनाते हैं इसीलिए गुरुकुल में लीलाओं में इन कथाओं को लेते हैं अब जिनके सातवें आसमान में हैं या सप्तलोक तो में हैं, वो बेचारे तो भजन ही गा सकते हैं लेकिन जिनके घटघट वासी हैं उन्हें तो राम बनना ही पड़ेगा इसके बिना उनका भी उद्धार नहीं ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है नोट कर लो ईश्वर शब्द किससे बना है आ जाकर के डिक्शनरी देखो व्याकरण देखो ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है कि जो प्राणी मात्र को ऐश्वर्य दे जो प्राणी मात्र को ऐश्वर्य दे स्वयं को भी भुलाकर उसे कहते हैं ईश्वर ये नहीं कि मैंने तेरे लिए इतना किया तो तू मेरे लिए इतना कर ना कि जो प्राणी मात्र को ऐश्वर्य दे स्वयं को भुलाकर उसे कहते हैं ईश्वर देखो आत्मा ने ईश्वर ने तुम्हारे बूढ़े तन की राख को में लौटाया क्या कभी एहसान जताया उसने आया पता नहीं और वो आत्मा ही था जिसने गर्भ में तुमको शिशु का रूप दिया न माने बनाए न पिता ने वो तो यंत्र है दो बर्तन है जिसमें लड्डू बनाए हैं आत्मा रूपी हलवाई ने क्या उसने जताया कभी और फिर तुम्हारी जूठन को हर सांस लौटाता रहा जीवन के क्षणों में सांसों प्रश्वासों में जीवन की ऊर्जा में कोलाहल में तुम्हारी जूठन को रख के कणों में लौटाता रहा कभी जताया कि मैं ऐसा करता हूं हमने इस भाव को ईश्वर कहा है ईश्वर कोई दम्भ का परिचायक नहीं है कि के बैठ गए तो भगवान जी हो गए गुरु जी हो गए ये सब को बकवास है ये भटकने के रास्ते हैं ये रावण के मार्ग हैं ईश्वर नाम अतिशय विनम्रता का है और इसे ज्ञान के द्वारा ही पाया जा सकता है ये अति दुर्लभ है ईश्वर का अर्थ है प्राणी मात्र की सेवाओं को करते हुए भी कोई भाव कोई इच्छा न रखना यह बड़ा विनम्र शब्द है संप्रदायों ने इसको ऐठम दे दी लेकिन वेद ने इसे उसी विनम्रता में लिया है कि जो प्राणी मात्र को ऐश्वर्य दे आत्मा ही देता है स्वयं को भी भुलाकर वो कहां जताता है ऐश्वर्य उसे कहते हैं ईश्वर यह कहना कि स्वामी जी फलाना आदमी अवतार है क्या मैं रोज सुनता हूं तुमसे मैं आपके भोले अज्ञान को क्या कहूं आत्मा हृदय में अवतरित है जो आत्मा के सदृश होगा जो आत्मा से जुड़ जाएगा वो हर ओर से अवतार होगा बनो अवतार पुकारता हूं तुमको अच्छी भनगी दिखाओ ये मुझसे क्यों पूछते हो कि फलाना है मैं कहता हूं तू क्यों नहीं है जब आत्मा अवतरित है तुम में, अजर अमर अविनाशी है जो मरा नहीं अवतार ही तो है वो जिसने जन्म भी नहीं लिया है तो आत्मा अजन्मा है अविनाशी है अवतार है तुम में। अरे क्यों नहीं लिपट लेता उससे क्या अवतार हो जाए तू और मेरी चेष्टा है वेद इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरे गुरुकुल का छात्र जब समाज में जाए तो सारा समाज वरद हो धरती माता धन्य हो कि बालक क्या है साक्षात ईश्वर का रूप है आज अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए औलाद पढ़ाने वाले मेरे शब्द के भाव को कैसे जानेंगे ज्ञान बिना राह नहीं लेकिन ठहरो ज्ञान के भी भेद है उसी एक ही ज्ञान को वेदों को सारे ग्रंथों को जब पढ़कर विद्वान होता है रावण तो वो महापिशाच हो जाता है ब्राह्मण नहीं रहता है दम भी रावण हो जाता है और सचराचर की पीड़ा और कलंक बनकर आज तक गया जाता है ये ज्ञान ही तो इसे यहां तक लाया और वही ज्ञान जब ऋषि के पास है तो वो सचराचर का अमृत है और ऋषत्व को मोक्ष देता है परमेश्वर भी उन्हें प्रणाम करते हैं ज्ञान वही है कोई दो नहीं किस भाव से लेते हो तुम वो भाव ही मूल है और हमें अपने भाव को गोविंद बनाना है यदि सचमुच जीवन में कुछ पाना है आसत जगत में भौतिक जगत में वाही जगत में आपके संबंध या तो रक्त संबंध है इंद्रियोंचित है अथवा सामाजिक संबंध इससे आगे आपके कोई संबंध नहीं लेकिन हम सन्यासी इनमें किसी संबंध को नहीं मानते ना स्वीकारते हैं न सम्मानित करते हैं हम सिर्फ भाव संबंध को जानते हैं इसलिए सनातन धर्म में कटमे खाने और कॉल भराने की बात नहीं है ये विदेशों से लिए आपने यहां जिसके प्रति मेरा जो भाव है वही सच्चा संबंध है और आत्मा का भाव ही भाव है ले का हरि व्यापक सर्वत्र समाना और भाव से प्रकट हो भगवान ईश्वर की राह में भाव ही संबंध होता है न इंद्रियां न रथ न अतीत न कोई भी बहुत से हमारे कुछ अधिक समझदार मित्र हैं वो कहते हैं मुझे पैंतीस बरस से जानते मैं पूछा पैंतीस बरस में कोई साधुता कोई दया कोई विनम्रता आई है वही झूठ कपट बाकी है और मैं भाव का संबंध करूंगा भाव नहीं है तो तुरंत बुला दूंगा केला केली भी नहीं जानता क्योंकि ये सांसारिकता की बातें हैं उसका हम भी संन्यासियों से क्या जिसका जो मन करे वो माने ये भाव उसका है यदि इस भाव में पवित्रता होगी तो जरूर मेरा भी भाव आएगा नहीं होगी भूल जाऊंगा मैं भाव को जिसने नहीं जाना भक्ति उसने कभी नहीं पाई भाव को जानने वाला ही भक्ति की राह पर आ सकता है और उसी भाव को प्रमुखता से पढ़ाने के लिए गुरुकुल में मैं पात्रों को ले रहा हूं और अब आए मारीच के पास रामा। हम कथा में चलते हैं क्योंकि हमारी कथा का भी स्वरूप केवल आध्यात्मिक है कथाएं तो आजकल टीवी पर भी दिखती हैं और कथावाचक तो हमारे विद्वान कथावाचक तो खूब रस लेके आपको सुनाते हैं, सुना हैं। राम ने कहा मारी तू मेरा साथ दे और तू छलावा बन धोखे का मृग बन जा और राम जब तेरे पीछे जाएंगे और जब जानेंगे कि तू माया मृग है तो वो तुझे मारेंगे ज़रूर तो सब तो तो तुम हार आक्ष्मण हे सीते चिल्लाते हुए तुम मृत्यु का वर्ण कर लो मारूष ने कहा दश आनंद दर इस अज्ञान को छोड़ता क्यों नहीं जब जानता है कि वो परमेश्वर है और हर चुष्के उसके साथ भी अनर्थ करना चाहता है इससे तेरा तेरी पुल का विनाश हो जाएगा उसने बहुत समझाया तो रावण बिगड़ गया और उसी को मारने दौड़ा तो मारू को लगा कि इस पापी के हाथों मरने से तो अच्छा मैं राम के हाथों मरूं मेरा उद्धार चु कर और देखो तुम्हारी मारी मनोवृत्ति हर सत्संग के बाद वे तुम्हें राम का नाम होने दिया राम ठगने की चलते क्योंकि जब भी तुम किसी को ठगना चाहते हो मैं तुम्हें याद नहीं किसी आत्मा श्री राम किसी को हाँ चाहे वो जब तुमने विश्वास विश्वासघात करना चाहा, श्री राम और हो बड़े ने भाग किया हमारी लगी सत्संग भरे रह गए वो भी तो, तो वो, वो, वो ही भी आज बोला हूँ ना कि साधा ब्रश से भी मारे ही बस मतों ये ना तो अबे ये ना तो मनी भी ही दे वो भात किसी ऐसा इज्जत दिलाने था बजट वाली आत्मा क्यों ठीक जीते सच्ची पर लाही की नेकर में से उन्हें मिलने लगे अपने आप के ठीक ये वाली वह जो भी है पाँच यह हम कपट करेंगे मान दासी है पाँच जिंदगी में जिस बोलेंगे अपना ये मान तो रेपी है पाँच क्योंकि शूटिंग यार की इस चीज़ का यार नमक पानी यही है मान अश्लील आवाज़ की आवाज़ किस्मत कर रही है माशूकी माने वो भी ये सस्वामिश को हम र उठना मुश्किल होने ना शुद्ध ये मिसुशा ये हारूदा करती सुध ना श्राहो उड़ना मादूसो इधुषनी की सुध ये वो इधुषनी की सुरो आजाओ वो अभी पे ना वो तो कहीं ना इतनी मैग्नी कहीं ना वह अपना हामना कहाँ का मैग्ना एक बस मुश्किल है ये लोग ना बुझ उड़ना क्या की कहीं सुध हम दासु बोल रखना योग ना ह हा। तो बाद है देखो आज नई भाई तुमने तो तो ना ना हो न हैं इस के अंदर में धीरे धीरे बच्चा रूप लेता है उसके पास एक थी। थी। नहीं नहीं ये थिंक तो नहीं होता ऐसा बहुत हां नहीं ऐसा सी सीधा को साथ में हर कौन नहीं है ये दर्शनो कि नहीं जल की बेहतर पश्मा लाहीर लाहीर या रमुद और दम से निकल इत्रवाई के यहां रहो है हालो नस आक्स यही अगला ही ना मत इक्षाब ये भी सु यही ना रुपरेखा सिसु ही है नू ये ना रोहिश्वाह इलू मू ना इलू मुनी जो सु नीजी बाने पैस में क्या रखा है ना बाहो वो यही मुस्तकुम हीलू मु की सिक्का यही इलू देव तीन है ना ये सु येरा येरो विद हिच जो सु येरा गुरुमा वहां तो ही था भी करा तपस्या में जिन जीव में जो पहला वो पैदा करना ईरी निखिल जैन भानो प्रस्थी अथवा सन्यासी ओल्ड मैन हाउसिंग मानता था तुम से मेरा पार्षद रास रास हो करे क्या न भी जुड़ा है हां न न नवल कुछ याखिल मु है वो है ठाकुर जी हाँ सुधीरन हाँ सु फिर आये भगवान बाबूजी जी सम्मान किये द मानते हैं लिया थे सम्मान किये द हराता का निम्रो नहीं है आएगो बाह ना इतने नहीं हरे का दुष्पु इतने नहीं हराते हैं उन इतने नहीं हाँ हराते हैं उन इतने नहीं हाँ मेरे मरी नरसिंह भागन भी जाते हैं वो हनी वो हनी लक्ष्यपुर के ये हम को वो न नामना हापसी अवसर जो दामन ने वो इल्गा इवित हटलू ने वो इल्गा इवित हटलू आने ही तो वेरे ऐ दो मसूक इल्गा उठा उसमें रुप्पा ऐ दो मसूक जुब्बा दिबा बा ऐ राय सलूम आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद आ इस उम्र इंदार जो आने ही तो वेरे मुझे चाहिए यार नहीं हो कुछ आए इतनी मैंने मैं ही के नमसर अगर कुछ ठहरा के उम्मीद है पर का हाल है लेकिन कि बैलेंस की बात है मैं तो खुश नहीं हूं ये कुछ और जगह बस नोट हरी सो है मैं ही है ही आहरा दगी है किस तरफ से आ तरफ हम है retorno uma singa yada sarao de yada aaj awi o vivi vivi sem esquecer oh oh me hum o na serne ireni ha sem esquecer me ya vai ser em dia minha go viu moro tanem si de hum a gente não ہم ہیں ابو شاہد جس سے حنا ہم بھی نہیں مد حال ہیں نہ نبی عمر کو یشوق پیلو تجلی ترخو بم پیہم ائی جنم مدیرہ ما مدیرہ ما اے ترخو اے ترخو اے ترخو بہو فللو اے ترخو اذا نوہری ہم بھی اسوذن आह नी देवे आन मु क्या पूरी पिकरा कोramid आवा हाल अल्लाह नी कागु इधर आन रघुनाथ को फल आन दाना दुकान लखनऊ में देवे दी ये देवे आहा नी देवे बोले लो सो में देवे ओ इले पिन आई डामा फैता के ए वेत्रो को को नास बो फासी आमर निसली बहती निस्तकी ये प्रकोना अधिको अक्षिरो निस्ता ओल महैवेत कदम ये लुपा जैसा सीदी रही ये ताबी को इदनवी दान को उसी के सपत और पात हैं युक्ति ये दल है नेक हाइप्र पेन परमी छोड़ के एहसानु ये तग्रीजना है शिर रमन धती हो सूर्य हो भी जा da da ig was din baut ro mu e go he ta pso mas di da ig mu madrak he mu e tro pe gra lekt er far hai ja smork ni mu gro be no ro ma di lo si ma da ra pre lo gro go kos ka mem ni si hem lo gro be te ve li si si si sa i sa da fa dro ni ni drib la ka e slugen m m है को का में जोखम ये नैना हमारी मौसा ये नैना हमारी मौसू रुदा सिख दे भर को रुदा एक न प्रीब रुदा रुदा ले लिमो तो प्रीब और तेरी भली जयंती कोने है ये हमारा साथ है हरम मत तू हे दीदी मेरी ये क्या है मेरे को दिख गया बड़ा इच्छा जी जी वो तो है ब्रांड निर्भार की शॉट बजे ब्रांड की सीधा जो है गुंही नट्टा रतिगुनाव बाकी सही नट्टा रतिगुनाव वो हर की लल्लू मेरे कल्लू तो आके सुमा को ये जरूर ब्रांड ये लू अलू रूसे ये जरूर ब्रांड आ वो शायद का क्या नहीं है हाँ ये लू ये जब बार रतिके रोक दी लू आके कितना मुझसे कह सकते हैं कि कहीं मत करो ओ हर हाल ओ रोखा है कहना सो है एयर लक्ष्मण वीर इन हार से राय है मैं नाम में भाई जन सुता रे लेगा दिन की जारी है कहती नहीं क्या तुम्हें मारेगा हगलो फ्राई इद्रत अपनी वश रो हाय बना के शो हाय गौआ करोदिशो हाय और ये हमारे ये मेहनत की वो बातें जो मांगी ऐ जो ना ऐ हां ही दिमाग से तो मेरा ये भारत की रोख ना केसु ऐ हरली तू पीरे में बताइए ये खाता है ये ईश्वर भी कहता है हां तू पे सिंदेश बताना मुरवा जाने वाले दो रात रे वो तो दूसरी इसकी ये नहीं ये भी ये भी एक बिस्तरा इसकी या ड्रॉप एक भारी स्नो 100s नो 60s और आई नोक्स ओन्सी जो इन अ जैप मी हेलिस्ट इन द फॉर एनसी निको हम माटेर मी हेलिस्ट टू सो वी मीट व्हाट आई नीड टू बी यार दिस नीड नो मोर सी कॉस्ट टू सी कैन रेमी यार लडव था महाराज इस वर्ष इतना भोग न जो कुछ पूछिए दीदाई है और ये रावी न कहे रास न कह नमस्ते प्रकाशत ये न हमते है न अभिषेक है कि सुई मिट्टी देंगे जी लो तो ये न पता है कुछ रशील रह न हुई ये की नहीं करा ले वही कुछ रशील भी ये भारी तोストラ है ये नहीं देगा ये भाग ये और उस तक एक लावा खिसक गया ये काफी देर निकल जाता है एक कावायर रे के रूप में फैलो ये तीन आगे तो वैसे वैसे नहीं हिल ये सी की ताकत मेरा है ना बदल मत बस ये है बस चलो उसको दो बजे नाम ही हूं ना ना पास है लती भी हां टुकड़ा नाम ये तो वा। भी मस्ती ही हो रही थी। ये सो ओह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या काले में आई थी वो कितनी बहुत भी सब मुझे ही होती है। वो साल बहुत जो पर है, है। या या ना ये जंगल में घूमती है। हेन्ना नामक ना का दीप इस शोरी तक ली वैसे ही जानते भी चलते हैं कि ग्रामीण अभी सुना बस यही ये सिनेमा भाई वो बड़ा है महान रही है मेरा स्वर्ग नाम भी बाकी ब्लू अमर की हरी ताबीर पड़ने बुला काले महत्र की ताबीर तो हम ये सर्वशक्तिमान वरदा आदि के लिए उनकी मनी सुन लिए आवाज़ आवाज़ भगवान शिव भगवान भगवान ने बताई ये और रुको ना छी ये क्या नवी स्थिति है नरेंद्र नरेंद्र से एक बार में तो हमारा ये काम हो जाए और दोस्त राजेश द सराउदी चीज नहीं मालूम तो तो नहीं कर नहीं बने ध्यान ना भाई क्या काम हो गया मेरे बड़े हैं विनोद को क्या जानती थी इससे सबके लोग की दुख क्यों क्यों अभी भी रिश्तेदार नहीं विनोद दे नहीं ये बच्ची हैं तो ये रख तो हमने रे महले साम लेकिन मेरे बच्ची में यही बुद्धि ये कि मैंने स्लास है हल्की हाँ तुम्हीं है ना तब बदले साम ये लेकिन हाल हाँ ये बिकना है कि तुम्हारे सब के तुम्हारी निर्माणदारी के लिए देखो वे भी नहीं कि नज़रबिसरो ये प्रति ये सब किया या नहीं लेना जबरदर नशीला ही लेना बोलूँ मरने को भी सब मरने को भी सब मरने को भी सब शान्त हो आना कि आता पुती बाकी ले समझे ले Não, meu primo, isso não é certo. Ninguém me convidou para fazer nada. Mas já eta, tá ligado? Isso não é mesmo. Juro, ninguém tá, tá dando a orientação, né? Não é nada. Mas já, não, por isso que eu estava a ouvir o que eles estavam a dizer há meses. É mesmo para पूरा घर के रूप